प्रश्नोत्तर दीप माला साधना जग्या साथ यदि कोई सोचे कि हम इच्छा रहित हो जाएं तो यह भी एक प्रकार की इच्छा ही है इस, प्रकार नहीं हो जाएगा। नहीं। यहां नहीं होता। इस बात को समझना पड़ता है कि इच्छा जब तक जगत से संबंधित है तब तक ही बंधनकारी होती है और जब वह स्वरूप से संबंधित हो जाती है तो जगत से मुक्त करा देती है अतः ऐसी इच्छा लाभकारी ही होती है ऐसी इच्छा अंतिम होती है इसके पश्चात कोई इच्छा नहीं होती दोनों में यह अंतर है किसी भाव जगत से संबंधित होता है तो उसे मोह कहते हैं जैसे बच्चों के प्रति माता पिता का मोह होता है वही भाव जब परमेश्वर से संबंधित हो जाता है तो उसकी संज्ञा भक्ति हो जाती है इसलिए इच्छा से रहित होने की इच्छा करने में अणवस्था दोष आने की शंका नहीं करनी चाहिए जिज्ञासा जागृत में तो अभ्यास करने पर कभी कभी समझ में आ जाता है कि यह स्वप्नवत है पर स्वप्न में ऐसा नहीं आता कि यह स्वप्न है ऐसा क्यों समाधान जागृत में और स्वप्न में यह अंतर है कि जागृत में तो केवल स्वरूप विषयक अज्ञान रहता है पर स्वप्न में स्वरूप विषयक अज्ञान के साथ साथ निद्रा दोष भी रहता है जिससे स्वप्न में अभ्यास नहीं हो सकता इसलिए वहाँ पर उसको स्वप्न करके जानना कठिन होता है हाँ यदि आपका जागृत में अत्यधिक अभ्यास है तो स्वप्न में भी ऐसा अनुभव हो सकता है हर बार भले ही न हो पर प्राय होता रहता है जैसा जागृत में विचार करता है वैसा वहाँ स्वप्न में भी होने लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे जागृत का महत्व समाप्त हो जाता है वैसे ही स्वप्न का भी महत्व घटने लगता है भले ही स्वप्न आता रहे पर उसका महत्व समाप्त हो जाता है इस प्रकार का अनुभव मैंने कई बार किया है एक बार मैं नर्मदा के तट पर बैठा था उसी समय कुछ नंद्रा तंद्रा जैसी आ गई तो मैंने अनुभव किया कि एक बाघ आया और उसने मेरी गर्दन पकड़ अपनी पीठ पर लाद लिया एवं जंगल की ओर ले चला उसी समय में विचार करने लगा कि तू मुझे जंगल में ले जाकर क्या कर सकता है इस शरीर को ही खा सकता है मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं उससे जरा भी भयभीत नहीं हुआ वह चला जा रहा था और मैं ऐसा विचार करता रहा इस प्रकार चलते चलते जंगल में जाकर वह एक महात्मा बन गया तब हम दोनों का बहुत सत्संग भी हुआ देखिए जागृत का जो अभ्यास था वह स्वन में भी चलता रहा जागृत में अभ्यास की तीव्रता का होना अनिवार्य है नहीं तो स्नान को स्वप्नवत देखना नहीं होगा आजकल न जागृत में विचार करने में मन लगता है और नहीं स्वप्न में तो व्यक्ति क्या समझेगा जिज्ञासा आत्मसंस मन वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए समाधान आत्मसंस व्यक्ति कुछ करना ही क्यों चाहता है आपका स्वरूप तो अप्रिय है और आप कुछ करना चाहते हैं तो कैसे करोगे जब कुछ करना है तो उपाधि को धारण करना पड़ेगा तभी क्रिया होगी अन्यथा क्रिया कैसे होगी ऐसे में कुछ करने का प्रयास क्यों करते हो इसलिए यदि मन आत्मसंस्थ हो गया है तो कुछ भी करने का संकल्प छोड़ दो मात्र प्रकाश रूप बनकर देखते रहो शरीर से बुद्धि परन्त जो भी चेष्टाएं हो रही हैं उनके साथ मिलो मत बस आत्मसंस्थ मन वाले के लिए यही सावधानी अपेक्षित है जिग गया था संत लोग कहते हैं कि भजन के समय मन इधर उधर भागे तो उसे रोकने का प्रयास न करके उसकी उपेक्षा कर दो भजन तो मन से ही होता है फिर उसकी उपेक्षा कैसे करें समाधान मन की अधिक चिंता मत करो व्यक्ति को अपनी शक्ति को समझना चाहिए कि मन तो हमसे अलग है हमारी उपाधि है उसे ताकत हमसे ही मिलती है मन कहे कि हाथ उठ जाए पर तम तुम ना उठाओ तो नहीं उठेगा जब तक आप मन का अनुमोदन नहीं करेंगे तब तक मन स्वतः कुछ नहीं कर सकता मन हमारा मालिक नहीं है वह तो हमारा नौकर अर्थात करण है उसके माध्यम से हम अपना काम करते हैं मन हमसे शक्ति लेकर ही कार्य कर पाता है इस प्रकार व्यक्ति को अपनी महिमा समझनी चाहिए और अपने को भजन में केंद्रित कर देना चाहिए तब मन को भी उधर आना पड़ ही पड़ेगा इस बात को अपने अनुभव से समझना चाहिए हम तो मन से विशिष्ट हैं उसकी उपेक्षा कैसे करें इस प्रकार के बुद्धिजाल में पढ़ने से काम नहीं चलेगा